श्री गर्ग संहिता श्री वृंदावन खंड उन्नीसवां अध्याय राज क्रीड़ा का वर्णन राजा बहुलास्व ने पूछा देवर श्री राधा को दर्शन दे उसके प्रेम की परीक्षा करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला शक्ति के द्वारा आगे चलकर कौन सी लीला प्रकट की श्री नारद जी ने कहा राजन माधव वैशाख मास में माधवी लताओं से व्याप्त वृंदावन में राजेश्वर माधव ने स्वयं राज का आरम्भ किया वैशाख मास की कृष्ण पक्षी या पंचमी को जब सुंदर चंद्रोदय हुआ उस समय मनोहर श्याम सुंदर ने यमुना के तटवर्ती उपवन में राशेश्वरी श्री राधा के साथ रास विहार किया मिथिलेश्वर इसके पूर्व गोलोक से जिस भूमि का पृथ्वी पर अवतरण हो चुका था वह की सब तत्काल स्वर्ण तथा पद्मराग मणि से मंडित हो गई वृंदावन दिव्य रूप धारण करके काम पूरक कल्प वृक्षों तथा माधवी लताओं से समलंकृत हो अपने शोभा से नंदन वन को भी तिरस्कृत करने लगा राजन रत्नों के सोपानों और निर्मित सुवर्ण अर्थात गुमटियों से मंडित तथा हंसों और कमल आदि के पुष्पों से व्याप्त यमुना नदी की अपूर्व शोभा हो रही थी गिरिराज गोवर्धन गजराज के समान शोभा पाता था जैसे गजराज के गंड से मध की धाराएं झरती हैं और उस पर भ्रमरों की भीड़ लगी रहती है उसी प्रकार गिरिराज की घाटियों से जल के नेर प्रवाहित होते थे और सुंदरी दरियों अर्थात कंदराओं तथा भ्रमरियों से वह पर्वत व्याप्त था वहाँ विभिन्न धातुओं की जगह नाना प्रकार के रत्न उद्भासित होते थे उसके रत्न में शिखरों की दिव्य दीप्ति सब और प्रकाशित हो रही थी वह पक्षियों के कलरों से मुखरित तथा लता पुष्पों से मनोहर जान पड़ता था गिरराज के चारों ओर समस्त निकुंज दिव्य रूप धारण करके सुशोभित होने लगे सभा मंडपों से मंडित वीछियाँ प्रांगण और खम्भों की पंक्तियां उनकी शोभा बढ़ाने लगी नरेश्वर फहराती हुई दिव्य पताकाएँ सुवर्णमय कलश तथा पुष्पमय मंदिरों में विद्यमान श्वेतारूण पुष्पदल उन निकुंजों को विभूषित कर रहे थे उन सब में वसंत ऋतु की माधुरी भरी थी वहां कोकिल और सारथ अपने मीठे बोल सुना रहे थे जहां तहां सब और कबूतर और मोर आदि पक्षी कलरव करते थे श्री राधा कृष्ण की पुष्प पुण्य भयी गाथा का गान करते हुए टूट पड़ने वाले मधुमत्त भ्रमणों से सभी कुंज विशेष शोभा पाते थे यमुना पुलीन पर सहस्त्र कमलों के पुष्प पराग को बारम्बार बिखेरता हुआ शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित हो रहा था इसी समय बहुत सी गोपांगनाएँ श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुई कोई गोलोक निवासिनी थी कोई सैया सजाने में सहयोग करने वाली थी कोई श्रृंगार धारण करने की कला में कुशल थी तो कोई द्वारपालिका थी कुछ गोपियां पार्षद नाम धारिणी थी कुछ छत्र चंवर धारण करने वाली सखियाँ थी और कुछ श्री वृंदावन की रक्षा में नियुक्त थी कुछ गोवर्धन वासनी, कुछ कुंज विधायिनी और कुछ निकुंज निवासिनी थी कोई नृत्य में निपुण और कोई वाद्य वादन में प्रवीण थी नरेश्वर उन सब के मुख अपने सौंदर्य माधुर्य से चंद्रमा को भी लज्जित करते थे वे सब, सब, सब के सब किशोरा किशोरावस्था वाली तरुणिया थीं इन सबके बारह यूथ श्री कृष्ण के समीप आए इस प्रकार साक्षात यमुना भी अपना यूथ लिए आई उनके अंगों पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे वे रत्न में आभूषणों से विभूषित तथा श्यामा अर्थात 16 वर्ष की अवस्था अथवा श्याम कांति से युक्त थी उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल को तिरस्कृत कर रहे थे उन्हीं की तरह जन्हुनंदिनी गंगा भी यूथ बांध कर वहाँ आ पहुँची उनकी अंगकांति श्वेत गौर थी वे श्वेत वस्त्र तथा मोती के आभूषणों से विभूषित थी वैसे ही साक्षात रमा भी अपना यूथ लिए आई उनके श्री अंगों पर अरुण वस्त्र शोभित थे चंद्रमा किसी अंग कांति अधरों पर मंद मंद हास की चटा तथा विभिन्न अंगों में पद्मराग मणि के बने हुए अलंकार शोभा दे रहे थे इसी तरह कृष्ण पत्नी के नाम से अपना परिचय देने वाली मधुभाष्नी मधु माधवी वसंत लक्ष्मी भी वहाँ आई उनके साथ भी सखियों का समूह था वे सबकी सब, सब प्रफुल्ल कमल किसी अंग कांति वाली पुष्पहार से अलंकृत तथा सुंदर वस्त्रों से सुशोभित थी इसी रीत साक्षात बिरजा भी सखियों का यूथ लिए वहाँ आई उनके अंगों पर हरे रंग के वस्त्र शोभा दे रहे थे वे गौरवर्णा तथा रत्न अलंकारों से अलंकृत थी ललिता विशाखा और लक्ष्मी के भी यूथ वहां आए इसी प्रकार अष्ट सखियों के षोडश सखियों के तथा बत्तीस सखियों के संपूर्ण यूथ भी वहां आ पहुंचे राजन भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन जनों के साथ राजमंडल की रंगभूमि में बड़ी शोभा पाने लगे जैसे आकाश में चंद्रमा ताराओं के साथ सुशोभित होते हैं उसी प्रकार श्री वृंदावन में उन सुंदरियों के साथ श्री कृष्णचंद्र की शोभा हो रही थी उनकी कमर में पीताम्बर कथा हुआ था वे नटवेश में सबका मन मोह लेते थे उनके हाथ में वेद की छड़ी थी वे वंशी बजाकर उन गोप सुंदरियों की प्रीति बढ़ा रहे थे माथे पर मोर पंख काम मुकुट वक्षस्थल पर पुष्पहार एवं वनमाला तथा कानों में कुंडल यही उनके अलंकार थे रति के साथ रतिनाथ की जैसी शोभा होती है उसी प्रकार रासमंडल में श्री राधा के साथ राधा वल्लभ की ही की हो रही थी इस प्रकार सुंदरियों के अलाप से संयुक्त होकर साक्षात श्रीहरि अपनी प्रिया राधा के साथ यमुना के पुण्य पुलीन पर आए, उन्होंने अपने प्राण व का हाथ अपने कर कमल में ले था। लेना के मनोहर तीर पर उन सुंदरियों के साथ श्याम सुंदर थोड़ी देर बैठे रहे फिर मधुर मधुर बातें करते हुए अपने प्रिय वृंदा विपिन की शोभा निहारने लगे वृंदा बने था कासे चंद्रस्ता गणेय यहां पीतवासपरिको नटवेश मनोहर वेत्रभिवादयशी गोपीना प्रीतिमावह मयूरपक्षकुंडलमंडी राधया शुषुभरासे यथार स्वर एवं गायन हरे साक्षा सुंदरी इराग यमुना पुलिनं सुंदर राग संऊ राधया गृहत्वा हस्तपद पदमाभ स्वप्रियाकरम् निशाद हरे कृष्णा तीरे नीर मनोहरे वे श्री राधा के साथ चलते और हास विनोद करते हुए कुंज वन में विचरने लगे एक कुंज में प्रिया का हाथ छोड़कर वे तुरंत कहीं छिप गए किंतु एक शाखा की ओट में उन्हें खड़ा देख श्री राधा ने माधव को अविलंब झा पकड़ा फिर श्री राधा उनके हाथ से छूटकर पग पग पर नुपरों का झंकार प्रकट करती हुई भागी और माधव के देखते देखते कुंजों में छिपने लगी माधव हरी ज्यो ही दौड़कर उनके स्थान पर पहुंचे त्यों ही राधा वहाँ से अन्यत्र चली गई वृक्षों के पास हाथ भर की दूरी पर इधर उधर वे भागने लगी उस समय श्री राधा के साथ श्याम सुंदर हरि की उसी तरह शोभा हो रही थी जैसे सुवर्णलता से श्याम तमाल की चपलता चपला से घनमंडल की तथा सोने की खाण से नीलाचल की होती है वृंदावन में राज की रंगस्थली में रति के साथ कामदेव की भांति विश्व मोहिनी श्री राधा के साथ मदन मोहन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे जितनी ब्रज सुंदरिया महाविद्यमान थी उतने ही रूप धारण करके रंगभूमि में नट के समान नटवर श्री कृष्ण रास रंग में नृत्य करने लगे उनके साथ संपूर्ण मनोहर गोप सुंदरियाँ भी गाने और नृत्य करने लगी अनेक कृष्ण चंद्रों के साथ वे गोप सुंदरियाँ ऐसी जान पड़ती थी मानो बहुसंख्यक इंद्रों के साथ दिव्यांगनाए नृत्य कर रही हो तदनंतर मधसूदन श्री कृष्ण समस्त गोप सुंदरियों के साथ यमुना जल में विहार करने लगे ठीक उसी तरह जैसे यक्ष सुंदरियों के साथ यक्ष राजकुबेर विहार करते हैं उन सुंदरियों के केस पास तथा खबरी अर्थात बंधी हुई चोटी से खिसक गिरे हुए सुंदर चित्र विचित्र पुष्पों से यमुना जी की शोभा ऐसी शोभा हो रही थी जैसे किसी नील पट पर विभिन्न रंग के फूल छाप दिए गए हों मृदंग और खड़तालों की मधुर ध्वनि के साथ वे ब्रजांगनाएं मधुसूदन का यश गाती थी उनका मनोरथ पूर्ण हो गया श्रीहरि ने उनकी सारी व्यथा हर ली थी उनके पुष्पहार चंचल हो रहे थे और वे परमानंद में निमग्न हो गई थी जिनके सुंदर हाथों से ताड़ित हो उछलते हुए वार बिंदु जो फुहारों से छूटते हुए असंख्य अनुपम जलकणों की छवि धारण कर रहे थे उन ब्रज सुंदरियों के साथ वृंदावनाधीश्वर श्री कृष्ण ऐसे शोभा पा रहे थे मानो बहुत सी हथनियों के साथ युद्धपति गजराज सुशोभित हो रहा हो आकाश में खड़ी हुई विद्याधरिया देवांगनाएं तथा गंधर्व पत्नियाँ उस रास रंग को देखते हुए वहां देवताओं के साथ पुष्प वर्षा कर रही थी वे सबके सब, सब मोह को प्राप्त हो गई थी उनके वस्त्रों के निवि बंध ढीले पड़कर खिसक रहे थे इस प्रकार श्री गर्गसहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत रास लीला नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ